चरण की राशि भर करके मैं विराजमान हूँ ये अभिलाषा प्रकट तो आयालीस में शुक्र कह रहेन शिक्षा पूर्व में श्री तो श्रीखंड तो निर्धारित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक कुंचांग संपार्श्विक नहीं पुण्डर्नर्वस सभी शिष्यों का प्रेमात्मा भावना प्राणी संपर्क आदि के एक दुकाना रास्यान भ्रांति शिष्य बिलहा करके शुरू की चरणों में ता से गणना शाखा करनी है कि प्राणेचन प्रचार कही खलु कहा ता से हम आए ईश्वर श्रेष्ठ स्वामी उत्सव आप नारद ऋषि की इति में स्वामी तो हम बोले ये करेंगे सामग्री तैयार की सेवा करने के लिए विभिन्न सामग्री है उन सामग्री की सेवा करने का आदेश आप तो मुझे प्रकार और आपके आदेश है श्री शांति की सेवा माला ग्रंथ श्री श्री में करके बड़े स्नेह के साथ श्री राधिका को में भोजन कराया है तो अपने हाथ से परोस करके श्री राधिका को तो के में विश्राम तो किया तो वही के अपने बहन है अपने कक्ष उस विश्राम कक्ष में श्री प्रिया ने विश्राम किया करने के के बाद में जब श्री श्री लिए पर चढ़कर की दर्शन कर रही हैं श्यामचंदर के गोचारण की लीला का दर्शन कर रही हैं और दर्शन करके श्री यशोदान बड़े स्नेह के साथ में को छाती से चिपका करके मुख चुम करके माथा स्थान करके आदि मुख चुम कर सजा को सजा भगवान सजा के करके और नहीं, नहीं, उसे ने दे, दे, दे। दे। जब पिता की पिता करके श्री राधे का दर्शन का जो जो आनंद है उस समय श्री वृंदारा दो दासियों को दो बंदियों राधिका के, के पास में पुष्प लेकर के भेजा पूरा में पुष्प लेकर के दो दासों दासियों भेजा पुरा समाप्त हो गई है और आ रहा है। और उस समय विभिन्न पुष्प उनको लेकर के राधिका फूल हाथ गूत गूंतने के लिए स्वयं बैठी और मैं दासी जब श्री किशोरी जी के पास में पहुंच जाऊंगी उसी समय श्री किशोरी जी पूछेंगी कि श्याम सुंदर इस समय क्या कर रहे हैं उस समय मैं श्याम सुंदर के गोचारण की लीला का वर्णन करूंगी के सारी गाय उनको श्री श्यामचंदर ने रामन में ले जा करके एकत्रित किया है कि कोई गाय पीछे छूटी तो नहीं है और रामन में एकत्रित करके उन गायों को आप प्रथम जलपान कराने के लिए श्री यमुना जी के किनारे ले गए हैं और उन गायों ने जलपान किया जलपान करने के बाद में श्री श्याम सुंदर गैयाओं को यमुना जी के किनारे की जो घास है उस घास के ऊपर चढ़ने के लिए छोड़ हैं और आप सब सखाओं के साथ में श्री गोविंद कुंड पर पधारे और वहां गोविंद कुंड पर कभी यमुना जी के किनारे पर ही आप सखाओं के साथ में विभिन्न खेल खेल रहे हैं कंधे पे चढ़ना कंधे पे कंधे से उतारना आरोहण और अवरोहण इन दोनों के स्थान को निश्चय करके खेल में जो जीतेगा वो बनेगा सवार जो हारेगा वो बनेगा घोड़ा और इस प्रकार श्याम खेल रहे हैं और ये सारी सूचना सारी वर्णन वो नव दासी वो दासी श्री प्रिया के पास में आकर के वो बंदे भी प्रिया जी के पास में आकर के श्री श्यामचंदर के गोचारण की और सखाओं के साथ में खेलने की लीला का वर्णन कर रही है श्री वृंदा ने वृंदावन के पुष्प उनको भेजा है और श्री प्रिया अपने हाथ से उन फूलों को गूथ रही हैं। और उस समय ये दासी पहुंच जाएगी तो जब दासी पहुंचेगी तो श्री प्रिया उस दासी को इस मंजरी को माला गूंथने की शिक्षा प्रदान करेंगी कि देख कली से ऐसे सुंदर चौकली का हार तीन कली का हार इस तरह से बनाया जाएगा इस तरह से पहुंची बनाई जाएंगी यह शिक्षा फूल गूथने की कलियों से श्रृंगार बनाने की शिक्षा श्री प्रिया जी प्रदान करेंगी कभी माला गूंथने की जो शिक्षा है उस माला गूंथने की शिक्षा को प्रदान करेंगी तो माला ग्रंथन शिक्षा और यह कहेंगे श्याम सुंदर के पास में यह हार इस तरह से गूंथा हुआ प्यारे के ऊपर बहुत शोभित होगा ऐसे कहकर स्वयं गूंथते हुए मुझे कब माला गूंतने की हे जो आप शिक्षा प्रदान करेंगी फिर मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशे आदेशेन आदेशे कब मुझे कोमल चंदन जो है उन कोमल चंदन को घिसने का आदेश प्रदान करेंगी श्री प्रिया सूर्य पूजन के लिए वहां जाएंगी शाम सुंदर से मिल, मिलने सूर्य पूजन बहाना है शाम सुंदर से मिलना ये मुख्य उद्देश्य है उस समय मुझे आदेश प्रदान करेंगे कि देख रक्त चंदन इस तरह से घिस और उसके साथ में सुंदर जो चंदन है हरिचंदन उस हरिचंदन को इस प्रकार की घिस कैसे उसमें कस्तूरी कैसे उसमें केशर इत्यादि के इनका मिश्रण किया जाएगा इनकी शिक्षा प्रदान करेंगे तो मृदु मुर्द, मृदु श्रीखंड निर्घर्षण देशे कोमल प्रकाश से श्रीखंड जो है उन श्रीखंड के मान चंदन उनके घिसने का कि शिक्षा और आदेश मुझे प्रदान करेंगे मैं प्रिया के आदेश के अनुसार चंदन घिस करके ले जाऊंगे तत्वत चंदन श्याम सुंदर के लिए घिसा जा रहा है पंत सूर्य पूजन की तैयारी कर रही हूं यह बहाना करते हुए चंदन घिसते हुए विराजमान होंगे फिर अद्भुत बोध का आदि विधि ये मध्यान्ह लीला हो गई और मध्यान्ह लीला में जब चंदन घिस लिया गया माला गूथली गई उस समय श्री धनिष्ठा जी के द्वारा नंद भवन की सखी है नंद भवन की एक दासी है श्री धनिष्ठा वे धनिष्ठा के द्वारा उस माला को श्याम सुंदर के लिए दो कर्ण फूल उन दो कर्ण फूलों को और कमल छड़ी कमल की जो छड़ी है उस कमल की छड़ी को कमल की डंडी जिसमें ऊपर कमल लगे हुए हैं ऐसे कमल छड़ी को श्री प्रिया उन्हीं दासियों के माध्यम से जब श्री धनिष्ठा जी धनिष्ठा जी हैं उन धनिष्ठा को प्रदान करेंगे दासियों के माध्यम से धनिष्ठा के पास में भिजवाएंगे और धनिष्ठा जी जब मध्यान्ह में छाक लेकर के शामसुंदर के पास में जाएंगे उसके साथ में वो माला वो कर्णफूल और छड़ी इनको श्याम सुंदर को समर्पित करेंगे तो मुझे माला गूंथने की आदेश प्रदान सुप्रिया जी इस समय है बरसाने में अपने महलों में श्याम सुंदर गए हुए हैं आप गैया चराने के लिए इस समय गोवर्धन काम श्री कामबंद उनमें श्री श्याम सुंदर गोविंद कुंड पे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं और श्री धनिष्ठा जी इस समय नंद भवन में हैं तीन तीन जगह हैं धनिष्ठाएं है नंद भवन में जो प्रियाजी हैं वे हैं बरसाने में या जावट में और श्याम सुंदर है बंद में परंतु तीनों में एक सूत्र बढ़ा हुआ है लीला में जो दासी श्री बिंदा जी के द्वारा पुष्प लेकर के किशोर के महलों में बरसाने आई वहां पर श्री प्रिया अपने हाथ से श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला उनको पूछ रही हैं जो कमल छड़ी हैं उनको स्वच्छ करके उनमें से अनावश्यक वस्तु उनको हटा करके सुंदर कमल कमल छड़ी उन कमल छड़ियों को तैयार कर रही हैं श्याम सुंदर के कान में धारण कराने के लिए दो कर्ण फूल जिनको आप कान के ऊपर उड़सेंगे लगाएंगे उन कर्ण फूलों को सजा करके कान के कुंडल इत्यादि उन सबों को सुंदर जो रूम उनको बना करके श्री दासी को दे रही है दासी ले जाकर के उसको प्रदान करेगी धनिष्ठा जी को श्री धनिष्ठा जब मध्यांग भोजन के लिए सारी सामग्री तैयार करेंगी बड़े बड़े गंगाल गोप जो हैं उनके कावर के ऊपर उन बड़े गंगालों को बड़े बड़े टोप उनको रख करके और उनके साथ में ही सुंदर माला और पुष्प श्री प्रिया जी ने जो भिजवाए हैं उनको रख करके श्री धनिष्ठा उस समय ले जाएंगे और धनिष्ठा ले जाकर के वहां पर शाम सुंदर को भोजन कराने की के लिए प्रस्थान कर रही हैं और उधर मध श्री मधु मद, मदु, मधुमंगल उधर को जक के देख रहे हैं बोलिए भैया बड़ी देर है गई अभी तक छाक न आई अभी तक धनिष्ठा चो नई मेरे तो पेट में बड़ी भूख लग रही है चूहा कूद रहे हैं मुंह से कूद रहे हैं, और इतने में दूर से धनिष्ठा जी को आते हुए जो देखें, कावर को लेकर के सारे गोप सेवक वे कंधे पर रखकर के बड़े बड़े गंगाल जो आ रहे हैं उनको देख करके मत तो कूदने लग जाए भैया छाक आए गई छाक आई गई ऐसे आनंदित हो रहे हैं। श्री धनिष्ठा उस समय श्यामचंद्र को भोजन करा करके श्री प्रिया ने विशेष रूप से जिस सामग्री को बनाया उसको भी साथ में मिला करके श्री श्यामचंद्र को भोजन कराएंगे और भोजन करा करके खाली जो बासन है उन खाली बासनों को वापस कावर के ऊपर रख करके जो दास हैं वे तो कांवर पर रखकर के वासन वापस नंद भवन लेकर के जाएंगे और एकांत में श्याम सुंदर से मिलकर के श्री श्याम सुंदर के कंठ में सुंदर माला और श्री श्याम सुंदर के कान में सुंदर जो पुष्प उनको धारण करा करके और ये पूछ करके के कौन कुंज में पधारेंगे ये पूछ कर कि श्री श्याम सुंदर पूछेंगे कि राधे का कपड़ हारेंगे प्रिया कप हारेंगे उस समय धीरे से कहेंगे कि प्रिया इस समय निकल गई हैं और वे कुसुम सरोवर पर पहुंच गई हैं और वहां पुष्प चयन कर रही हैं सूर्य पूजन की तैयारी वे वहां कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर बहाना बना करके उस समय जल्दी से वहां से निकल करके श्री कुसुम सरोवर पर पहुंचेंगे और कुसुम स्वरो पर पहुंच करके श्रीप्रिया के साथ में फिर मध्यान लीला उसका विस्तार करेंगे तो माला ग्रंथन शिक्षा घर में माला की शिक्षा प्रदान कर रही हैं जी मुझ दासी को तो इस दासी को कब श्री प्रिया माला गूथने की शिक्षा प्रदान करेंगी फिर मृद मृद श्री खंड निर्घर्षणा निर्घर्षणा देशे नीरे धीरे, धीरे चंदन घिसने का जो आदेश है वो आदेश मुझे प्रदान करेंगी और मैं दो चंदनों को तैयार करूंगी एक शाम सुंदर के लिए चंदन और एक सूर्य पूजन के लिए बहाना ये कि सूर्य पूजन के लिए चंदन घिसा जा रहा है किसी को पता लगे नहीं और श्रीखंड निर्घर्षणा मुझे कब वे आदेश प्रदान करेंगी और इस प्रकार मैं उन वन देवियों से पूछ करके कि श्याम सुंदर इस समय कहां है श्री प्रिया को संग में लेकर के उस समय सूर्य पूजन के लिए पधारूंगी प्रिया को श्री राधा योगपीठ में पधरा करके कल मैं ले जाऊंगी श्री आगे आगे श्री बृंदा जी मार्ग बताती हुई चल रही हैं श्री धनिष्ठा जी मार्ग बताती हुई चल रही हैं उनके पीछे कुंदलता जी ये चल रही हैं उनके पीछे अष्ट सखियों से परविष्टित होकर के श्री राधारानी आप चल रही हैं श्री राधा के पीछे श्री रूप जी सुंदर पूजा की थाली सूर्य पूजन की थाली उनको लेकर के पढ़ा रही हैं और उनके पीछे श्री गुरमंजरी पर गुरजरी के पीछे गुरु मंजिरी और गुरु मंजिरी के पीछे ये नव दासी श्री प्रिया के ऊपर उसमें पुष्पि करते हुए धीरे धीरे या पंखा करते हुए धीरे धीरे जा रही है और वहां जाकर के श्री श्याम सुंदर उनके साथ में मध्यान्ह योगपीठ में श्री प्रिया श्याम सुंदर इनका मिलन प्राप्त कराते हुए कव में विराजमान होंगी और मिलन प्राप्त करा के फिर मध्यान्ह में सूर्य पूजन होने के बाद में जब श्री राधा रानी लौट के घर आ जाएंगी जटला जी के साथ में उस समय श्री राधे का श्याम सुंदर के बालू के लिए सायंकालीन भोजन के लिए सुंदर लड्डू उनकी रचना करेंगी तो मुझे मैं श्री प्रिया की रसोई की जो लड्डू बनाने की जो सेवा है उसमें उनकी सहायता करते हुए विराजमान होंगी तो संघ घर्षणा देशेनो और अद्भुत विधि अद्भुत जो मोदक हैं उन मोदक को श्री राधारानी बनाएंगे और उस समय राधारानी की सहायता करते हुए अपनी स्वामी उनकी सहायता करते हुए विराजमान तो होंगी सुंदर मोदक उनको बना करके उनके लड्डू बांध करके उनको सजा करके एक डब्बे में मैं बंद करके रखूंगी और श्री किशोरी जी के आदेश से उन मोदक इत्यादि को श्री श्याम सुंदर के पास में सायंकाल के समय भेजूंगी कभी कुंजांत श्री प्रिया वो मुझे आदेश देंगी मध्यान्ह में और उनके आदेश से मैं कुंज उनका सम्मार्जन करते हुए कुंज को सजाते हुए विराजमान होंगी तो कुंज को सजाते हुए कव मैं विराजमान होंगी ये मेरी प्रिया के आदेश से श्री प्रिया मुझे आदेश प्रदान करेंगी कि रचय बकुलंज बोले आदि सखी श्याम सुंदर इस केले कुंज में पधारेंगे तू एक काम कर सुंदर बकुल पुष्पों के द्वारा सुंदर इस कुंज की सजावट कर और कुंज की सजावट करके सुंदर जो इंदिवास नीलकमल उन नीलकमल के दल से सुंदर कुंज जो है उन कुंज को सोशया उस पुष्प शैया की तू रचना कर मध्यान्ह में ये मध्यान लीला की मध्यान्ह की लीला है कि प्रिया जी के आदेश से मैं उस समय तो उपनय साध साधमाध्विक पात्रम शैया के पास में सुंदर शर्वत का पात्र चशक उनको सामने रख प्यारे जिस समय पधारें उस समय तेरे सौंदर्य बोध की वे प्रशंसा करते हुए न थकें सहचर्य हरे अध्य श्लाघ्यताम कौशलते श्री हरि तेरे कौशल की प्रशंसा करते हुए विराजमान तो रचय बकुल तोरणम केल कुंजे सुंदर बकुल पुष्पों से तोरण की रचना कर पुष्पी शैयाम विधाय सुंदर वील कमल के पुष्प उनसे शैया की रचना करके उपनय शैनानते साध माधविक पात्रम शैया के पास में चौकी के ऊपर सुंदर शरबत जल झाड़ी इनको स्थापित करके सजा करके रख प्यारे जब कुंज कुंज में पधारें पधा तो वे तेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे तो यहां पर वही आदेश प्रदान कर रही हैं कि है और कुंजांत सम्मार्जन मैं कुंज को सम्मार्जन करने की सजाने की कब शिक्षा प्राप्त करूंगी और सुप्रिया मुझे कृष्ण सेवा के लिए आदेश प्रदान करेंगी ये प्यारे पधारेंगे उनके लिए कुंज तैयार कर तो कुंज रचना करते हुए मैं विराजमान होंगी वृंदावन विविशा प्रेमार्थ भारो श्री किशोरी जो वृंदावन के रहस्थलियों में एकांत कुंजों में विवश होकर के प्रेम से युक्त होकर के जब प्यारे पधारें उस समय प्राणेश उनकी परिचर्या करने के लिए श्री श्याम सुंदर की परिचर्या करने के लिए कब परचार्य खल खलकदा दासी मयाधी दास दासिया मयाधीश्वरी कव मैं मेरी अधिश्वरी श्री राधिका मुझे आदेश प्रदान करेंगी वो अवसर मुझे कब मिलेगा ऐसे ये बपुस सेवा करने की अभिलाषा कर रही हैं तो जितना भी साधन उस साधन की परम परिणति कहीं सेवा में है जिस सेवा में स्वार्थ की कहीं भावना नहीं है क्योंकि यदि कहीं स्वार्थ रहेगा जितने अंश में जितनी डिग्री में स्वार्थ रहेगा उतने ही अंश में शुद्ध प्रेम की नीनता हो जाएगी जब पूरी तरह से स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो वो ही शुद्ध प्रेम का स्वरूप है मैं सेवा कर रही हूं इसके बदले मुझे कुछ मिले ये अभिलाषा यदि रहेगी जितनी अंश में अभिलाषा रहेगी उतने ही अंश में अभी शुद्ध प्रीति वंचित है शुद्ध प्रीति उदय नहीं हुई है जब अपनी अभिलाषा पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी दूर हो जाएगी तब शुद्ध प्रेम होगा और मंजरियों के शुद्ध प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनको अपने सुख की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इसलिए का प्रेम सबसे अधिक श्रेष्ठ है गोपी प्रेम में भी प्यारे के सुख में कहीं किंचित सुख महेशी गणों में प्राप्त हो सकता है निज अंग में भी कभी छिपे रास्ते से कोई सुख की भावना कहीं आ सकती है परंतु तो जो दासी गण है उनमें अपने सुख की भावना कहीं दूर दूर तक नहीं है इसलिए स्वार्थ से संपर्व रहित होने के कारण जो मंजरियों का प्रेम है वही सर्वोत्तम प्रेम होकर के विराजमान है तो प्राणी समल कदा दासिया मयाधीश्वरी हे श्री स्वामी कब आप मुझे अपनी परिचारिका सखियों के साथ में श्याम सुंदर की सेवा करने का आदेश दास्या आदेश प्रदान करोगी मैं इसकी अभिलाषा कर रही हूं तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंजरी भाव के द्वारा मैं प्यारे की सेवा करूं इस अभिलाषा को धारण करके मैं कब विराजमान होंगी तो यहां मध्यान्ह से लेकर के और मध्यान्ह लीला उस मध्यान्ह लीला में विभिन्न जो सेवाएं हैं उन मध्यान्ह लीला की विभिन्न सेवाओं का दर्शन कर रही हैं कि माला ग्रंथन सिंह शिक्षा कभी श्री प्रिया जी अपने घर लौट आई हैं रसोई करके और उस समय माला गुंथ रही हैं उस समय वे मुझे माला गुंथने की शिक्षा प्रदान करेंगी कभी सूर्य पूजन और शाम सुंदर के श्रृंगार करने के लिए सुंदर चंदन उसको घिसने की आदेश प्रदान करेंगी कभी अद्भुत लड्डू उनको बनाने का आदेश प्रदान करेंगी जिनको छाक के साथ में धनिष्ठा ले जा सके तो भोजन में भी मध्यान्हधिका कुछ सामग्री बनाकर के भेजती हैं अपने हाथ से और श्याम सुंदर बड़े रुचि के साथ में मध्यान्ह छाक भोजन में भी ग्रहण करते हैं और सायंकालीन भोजन में भी श्री राधिका कुछ सामग्री बनाकर के श्री स्वामी वे भेजती हैं और श्री श्याम सुंदर सायंकाल भी प्रिया के बनाए हुए जो मोदक हैं उन मोदकों को ग्रहण करते हैं तो सुंदर मोदक उनकी रचना करते हुए और कुंजांत सम्मार्ज नहीं मध्यान्हीला में जब श्री प्रियालाल दोनों श्री मध्यान्ह योगपीठ में विराजमान हैं राधा कुंड की कुंजों में विराजमान हैं उस समय कुंज की रचना करने के लिए श्री किशोर जी मुझे आदेश प्रदान करेंगे कि सुंदर बकुल से तोरण बना करके सुंदर कमल पत्रों से शैया की रचना करके सुंदर झारी उनको चौकी के ऊपर रखकर के कुंज को सुंदर सजा करके तू विराजमान हो शाम सुंदर तेरी प्रशंसा करें ऐसे कुंजांत संतक जो कुंज है उसका संवार्जन करते हुए वृंदावन की रह उनमें श्री प्रिया विवश होकर के प्रेमार्थ गमा जिनके हृदय में शाम सुंदर से मिलन करने की अत्यंत उत्कंठा तो उदय हो रही है प्रेम की आरती उससे युक्त होकर के प्रिया विराजमान हैं ऐसे उन प्राणेश की सेवा करने के लिए श्री किशोर जी मुझे कब आदेश प्रदान करेंगी वो मेरी अधीश्वरी और मैं प्रिया के आदेश से श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान होंगी युगल सरकार उन दोनों के चरण उनको पलोटती हुई कब में विराजमान होंगी ऐसा सौभाग्य मुझे मिले साधक देह में जो अभिलाषा करेगा सिद्ध देह में वही पाएगा नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं इसलिए साधक देह में ये अभिलाषा की जा रही है बाह्य दशा में अंतर दशा में वही वस्तु साधक को प्राप्त होगी मंजरी को प्राप्त होगी और सिद्ध दशा में भी वही वस्तु प्राप्त होगी तो साधक दशा में वो भावना करेगा फिर मनोराज्य में अंतर दशा में उसका आस्वादन करेगा और प्रत्यक्ष रूप से उसी को ही वह कहीं सिद्ध दशा में प्राप्त करेगा ये तीन दशा हो गई साधक दशा अंतर मनोभाव की दशा और फिर सिद्ध दशा तो साधक में जो भावना की गई है और भावना में मानसी सेवा की गई है वही मानसी सेवा साक्षात तो होकर के भी प्राप्त हो जाएगी तो हे श्री किशोर जो आपकी कृपा से ही ये सब वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं ऐसे आदेश दे रही है आगे कह रहे हैं प्रेमाबोध रसोलस तरुणिम रंभेण गंभीर जट भेदा भंग्रत न्योत्ना चित्री मुखी श्री राधा सुबधाम प्रबल सदृंदाटवी सीमनी प्रियो के करते कंदर कुरते लीला निधि मेरी स्वामी श्री राधिका वे कंदर्प लीला निधि वे कंदर्प की लीला निधि होकर के विराजमान हैं वे श्री राधिका हे मेरी स्वामी कब आप मुझे ये सौभाग्य प्रदान करेंगी कि मैं आपके श्री श्याम सुंदर के साथ में जो अद्भुत विलास उन विलास का दर्शन करते हुए अपने नैनों को पवित्र करूंगी नैनों को करूंगी अर्थात आपको श्याम सुंदर के हाथ में सौंप करके कब मैं धन्य हो जाऊंगी श्याम सुंदर को के हाथ में प्रिया का समर्पण या पराकाष्ठा होकर के विराजमान हैं और उस पराकाष्ठा की प्रार्थना कर रही हैं कि श्री राधिका कैसी हैं कंदर्प लीला निधि प्रेम उनकी लीला की प्रेम की विभिन्न जो चार चेष्टा उनकी खजाना होकर के विराजमान अर्थात में नित्य नवनव प्रकार से श्री श्याम सुंदर की सेवा करने की श्याम सुंदर के साथ में बिलास करने की और बिलास करके प्यारे को सुख देने की निःसुख तो है ही नहीं श्याम सुंदर को सुख देने की जिनके हृदय में भावना है ऐसी कंदर्प लीला निधि कंदर्प का तात्पर्य है जिसके आगे कौन का दर्प रहे कौन अभिमान रख सकता है उसका नाम है कंदर्प और कंदर्प माने श्री प्रियालाल के प्रीति के आगे कोई कोई सा भी दर्प नहीं रह सकता है प्रियालाल का जो सुख है परस्पर सेवा करने में जो सुख है ये वृंदावन की विशेषता है कि यहां पर सेवा ही अपने आप में सुख है प्रिया जब श्याम सुंदर को के साथ में बिलासकर के प्यारे की सेवा करती हैं प्यारे को सुख प्रदान कर रही हैं ये सेवा ही प्यारी के लिए सुख है ऐसे ही श्याम सुंदर श्री प्रिया को जब सुख प्रदान करने के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं उस समय सेवा ही श्याम सुंदर का सुख है ये विकार भ्रम दिन दुर्बे दिन को भाग कहत नहीं आवे विकार क्या है तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरे पास इसका नाम है विकार और भ्रम क्या है कि जाने सेवा मिलेगी कि नहीं इन दोनों को त्याग कर दे अर्थात सेवा ही जहां सुख होकर के विराजमान है ब्रिज का तो अपने सुख की तो कभी है ही नहीं प्यारे की जो सेवा की जा रही है वो सेवा अपने आप में सेवा करने पर सुख की प्रा प्राप्ति हो रही है वो सुख के लिए सेवा नहीं की जा रही है मुझे सुख मिले इसके लिए भी सेवा नहीं की जा रही है प्यारे को ही सेवा करनी है परंतु तो सेवा करने पर अपने आप ही सुख मिलेगा जैसे घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है उसके हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे रसिकजन कहते हैं रसिकजनों की उनकी है कि घी परोसने वाले को हाथ चिकना करने की जरूरत नहीं है उसके हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे ऐसे ही दासी जिस समय श्री प्रियालाल की सेवा कर रही है सेवा करने में उसे अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाएगी सुख प्राप्त करने के लिए हाथ चिकना करने के लिए घी नहीं परोसा जा रहा है वो तो अपने आप चिकना हो ही जाएगा आता सेवा करने में दासी को अपने आप सुख की प्राप्ति हो रही है तो तंज विकार विकार का तात्पर्य है अपने सुख का विचार करके सुख के लिए सेवा करना यह नहीं सेवा करने पर सुख अपने आप मिल जाए वो तो अपने आप मिल जाएगा उस उद्देश्य से यदि पहले से उद्देश्य लिया कि मुझे सुख मिले तो वो तो स्वार्थ हो गया और यहां स्वार्थ का स्पर्श ही नहीं है इसलिए प्रियालाल की सेवा कर रही है और सेवा करने में अपने आप उसे सुख की प्राप्ति हो रही है सेवा ही सुख है ऐसे ही श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं वो सेवा ही अपने आप में सुख होकर के विराजमान तो श्री राधे का कंदर्प लीला निधि हैं किशोरी जी का एक विशेषण दिया कंदर्प माने जिनके प्रेम सेवा के आगे किसी की प्रेम सेवा टिकती नहीं है कौन का दर्प है कौन दर्प कर सकता दर्प माने अभिमान श्री राधिका के प्रेम के आगे कोई दूसरा अपने प्रेम का अभिमान नहीं कर सकता है कंदर्प हो गया अब लीला किसको कहते हैं कंदर्प लीला निधि लीला माने लीला का चारु विक्रीडा रूप जी परिभाषा दे रहे हैं लीला की जो सुंदर चेष्टाएं हैं उनका नाम ही लीला है चारु विक्रीडा जिनमें परमिमा रसपूर्णता विराजमान है कहीं भी वृतृष्णा है ही नहीं कहीं स्वार्थ अपने सुख की इच्छा है ही नहीं उसका नाम है लीला तो श्री का कंदर्प लीला निधि लीला की समुद्र होकर के विराजमान है श्री राधिका कैसी हैं प्रेमाम बोध प्रेम रूपी अमृत की समुद्र है प्रेम रूपी अमृत की समुद्र है प्रेम का तात्पर्य है कि बाधा होने पर भी जहां बाधा अनुभव न हो उसका नाम है प्रेम तो प्रेमा बोधी मैंने बाधा होने पर भी सर्वसाथ ध्वंस रहे तम सत्यपिन ध्वंस कारण है ध्वंस के सारे कारण विद्यमान हैं वेद की बाधा है लोक की बाधा है दुर्लभता है भय है सारी बाधाएं हैं परंतु फिर भी जहां परम सुख की प्राप्ति हो रही है वो है प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है जो प्रेम निरंतर निरंतर बढ़े तो प्रेमामबोधि प्रेम का अंबोधि मन समुद्र रूप श्री राधिका विराजमान है रसोल लसत तरुणिमा जहां जिनकी तरुणिमा निरंतर निरंतर बढ़ रही है जिनका उल्लास तरुणमा का तात्पर्य है उल्लास सेवा करने का उल्लास कभी समाप्त नहीं हो रहा है वो निरंतर निरंतर बढ़ा है जगत में उपभोग करने पर उपयोगिता में ह्रास प्राप्त होता है वस्तु में परंतु यहां उपयोगिता में ह्रास नहीं है निरंतर निरंतर रसोलस तरुणमा प्रिया की तरुणमा उल्लास और और बढ़ रहा है प्रेम की वे समुद्र हैं सेवा करने पर श्याम सुंदर के प्रति कहीं उपयोगिता उनकी समाप्त नहीं हो रही है बल्कि प्यारे के प्रति जो उपयोगिता है वह उल्टी और बढ़ती हुई चली जा रही है आरंभ गंभीर दृख और जो अपूर्व विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं से युक्त होकर के तरुणा उल्लास की जो चेष्टाएं हैं उन उल्लास की चेष्टाओं से युक्त होकर के विराजमान अर्थात कहीं चुहलबाजी करके कहीं पर्यास नर्म करके श्याम सुंदर के प्रीति को और अधिक जगाती हैं, रस की प्रवृत्ति को निरंतर निरंतर जगाती हुई वे विराजमान है तो तरुण माँ का जो आरंभ तरुण माँ की जो चेष्टाएं हैं उनके द्वारा श्याम सुंदर के सुख को बढ़ाने में जो नागरी होकर के विराजमान हैं, ऐसी परम नागरी हैं, जिनमें अपूर्व आनंद निरंतर निरंतर बढ़ रहा है और प्रत्येक क्षण केवल प्रिया में ही सामर्थ्य नहीं है कि वे रस को बढ़ाएं श्री श्याम उनके प्रत्येक आभूषण प्रत्येक वस्त्र प्रत्येक चेष्टाओं में इस सामर्थ्य है कि श्री श्याम सुंदर के आनंद को वे बढ़ाती और गंभीर दृढ़ भेदाभंगी और नयन जो है उनमें गंभीरतापूर्वक कटाक्ष जो है वो कटाक्ष निरंतर निरंतर विराजमान है गंभीर जो दृगभेद नयनों के द्वारा ही सारे भावों को प्रस्तुत करने की सामर्थ्य जिनमें विराजमान है दृग्भेद माने नेत्र के दृष्टि के द्वारा ही विभिन्न भावों को प्रकट कर रही हैं क्योंकि नयन हृदय के भाव को संचारियों को प्रकट करने के सबसे सुंदर साधन माध्यम होकर के विराजमान है चरणों की चेष्टा के द्वारा नृत्य में एकाग्रता हाथों के द्वारा संवाद और नयनों के द्वारा संचारी भाव इनको प्रकट करने में वे परम कुशल होकर के विराजमान है तो गंभीर उद्रेद जो नेत्रों की देखने की जो दृष्टि है उसके द्वारा ही विभिन्न भंगिमाओं को वे प्रकट कर रही हैं। विभिन्न संकोच इत्यादिक संचारी भावों को हर्ष संकोच उत्सुकता इत्यादि संचारी भावों को वे नयनों के द्वारा ही प्रकट कर रही हैं और मृदुस्मिता मृत नवश्री मुखी जिनके अधरों पर स्वाभाविक मुस्कान विराजमान है तो स्वाभाविक मुस्कान तो सर्वदा है और यहां उल्लास के कारण मुस्क मुस्कान हो तब तो कहना है क्या एक मुस्कान है स्वाभाविक वो तो सदा हंसता हुआ चेहरा है हंसता हुआ उनका मुख है परंतु उल्लास के कारण जो स्मित है वह विशेष रूप से प्रकट होता है और अमृत नव ज्योत्नाचित श्रीमुखी तो स्मित रूपी मुस्कान रूपी जो अमृत से युक्त उनकी मुस्कान और उसमें जोसना चित नयन अधर इत्यादि के द्वारा जो ज्योत्ना है वो ज्योत्ना चांदनी प्रकट हो रही है तो जिनके मुख की चांदनी सदा प्रकट होती हुई विराजमान है श्री राधा सुखधामनी धाम वे राधे का साधन सिद्धि और संपत्ति राधा राध धातु के यो तो बहुत सारे अर्थ हैं परंतु तो राध धातु के तीन अर्थ प्रधान हैं साधन की साधन को कहते हैं राधा जिनमें साधन की पराकाष्ठा हो सेवा अर्थात सेवा की पराकाष्ठा हो उनका नाम राधा जिसमें सुख की पराकाष्ठा हो सेवा करने पर ही सर्वोत्तम सुख उन्हें प्राप्त सेवा में ही और श्याम सुंदर को सर्वोत्तम सुख दें इसका नाम है राधा जिनमें ये दो गुण हैं कि सेवा करने में स्वयं परम सुख की प्राप्ति और सेवा के द्वारा श्याम सुंदर को परम संतोष प्रदान करने की सामर्थ्य ये जिसमें विराजमान है उसका नाम राधा और राधा शब्द का तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ संपत्ति राधमाने संपत्ति जो संपत्ति की स्थान होकर के विराजमान तो राधातु के तीन अर्थ हुए राध साध साधना में और सिद्धि इन दो अर्थों में राध धातु आती है और राध का एक अर्थ होता है संपत्ति तो सौंदर्य प्रेम की संपत्ति जिन में हैं जिनको परम सिद्धि की प्राप्ति शाम सुंदर की सेवा करने में और जिनको साधन की जैसी सामर्थ्य श्री प्रिया में विराजमान है ऐसी साधना किसी दूसरे की नहीं है तो श्री राधा वे स्वाभाविक गुणों से युक्त श्री राधे का सुख धामनी सुख की आधार होकर के विराजमान है वृंदावन तीसमी वे वृंदावन सीमा में आज सुशोभित होती हुई विराजमान है शिवृंदावन की सीमा में वे अपूर्व से विराजमान हैं, सुशोभित हो रही हैं और प्रयोग के रथ करते और वे का कुंज में विराजमान हैं और लड़लड़ी कुंज में विराजमान होकर के नित्य नव नव रथ कौतुक करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री मोहन महल अहल महल और लल कुंज ये रस में तीन कुंज हैं वृन्दावन के रस साहित्य में तीन कुंजों का वर्णन प्राप्त होता है मोहन महल अर्थात श्री प्रिया लाल के विलास की जो निवृत्त निकुंज उसका नाम है मोहन महल प्रिया जी के अपने निज महल उनका अंतरंग प्रकोष्ठ वो है मोहन महल जिस मोहन महल का ही एक भाग अंतरंग भवन अंतरंग प्रकोष्ठ भी है तो प्रिया जी के अपने महल श्री वृंदावन योगपीठ में श्री वृंदावन में जहां प्रिया के अपने महल हैं वो है मोहन महल अंगरंग कुकुंज वो मोहन महल होकर के विराजमान उस मोहन महल में श्री प्रियालाल एक दूसरे के लिए अहल महल होकर के विराजमान है दूसरा एक शब्द का प्रयोग किया गया वाणी साहित्य में अहल महल अहल महल का तात्पर्य है श्री लाल जी का श्रीअंक लालजी का स्वरूप और श्री प्रिया जी का स्वरूप दोनों के लिए दोनों ही अहल महल और अहल का तात्पर्य है कि एक दूसरे की आज्ञा को मानने के लिए आहल को मानने के लिए तैयार हैं जो आदेश श्री प्रिया ने नयन के द्वारा कर दिया शाम सुंदर स्वीकार करेंगे श्याम सुंदर ने जो आदेश किया प्रिया उसको स्वीकार करती हुई विराजमान है तो अहल महल मानी श्रियंक तो मोहन महल तो दूसरी कुंज हुई अहल महल श्री प्रिया इनके श्रियंग वही कुंज हैं और श्रीअंग में भी जहां लल वो है के श्री इनके परूपी जो महल है उस परम्हण महल में जो सर्वदा विराजमान तो मोहन महल के भीतर आहल महल और आहल महल के भीतर भी जो ललड़ी कुंज है परस्पर श्री प्रिया उनका जो परस्पर परनम रूपी जो कुंभ है कुंज है उसमें रथ कौतकान कुर्ते आहल महल और लल्लड़ी कुंज में जो विभिन्न सेवा के कौतुक करती हुई विराजमान है कंदन प्रीला निधि ऐसे प्रेम के निधि होकर के श्री राधिका विराजमान हैं उनके आगे कौन दर्प कर सकता है ऐसी श्री राधिका हे श्री मेरी स्वामी कब मुझे कृपा करके आप अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे और मैं आपके आदेश से श्री श्याम सुंदर की और आप दोनों की सेवा करते हुए विराजमान होंगी दोबारा सुन लें श्रीराधे का कैसी हैं प्रेम अंबोनिधि प्रेम की ही अंबोनिधि माने रस की समुद्र है जैसे समुद्र का न गहराई है ना नापी जा सकती है न समुद्र उसको हाथ से तैर करके पार किया जा सकता है ऐसे ही प्रेम की वे समुद्र हैं तो प्रेमा भोनिधि प्रेम की अंबोनिधि माने समुद्र होकर के विराजमान जिसकी गहराई और विस्तार दोनों ही अपूर्व है लसत तरुणिमा रस के कारण जिनकी तरुणिमा जिनका सेवा करने का उत्साह तरुणिमा मान उत्साह जिनका जो श्याम सुंदर की सेवा करने का जो झील है जो उत्साह है वो उत्साह निरंतर निरंतर बढ़ रहा है तो वो लसक तर तरुण मा जिनकी तरुण तरुणता निरंतर निरंतर बढ़ रही है तेरी नवल नव बसंत इस तरुण माँ को ही बसंत शब्द से भी प्रस्तुत किया जहां बसंत शब्द आए वहां का अर्थ तरुणमा ही है शिवप्रिया लाल दोनों में नित्य नव नव तरुण मा प्रकट हो रही है आता रसिक जन वर्णन कर रहे हैं मायरी है फूल गुलाब को ये शिप्रिया लाल है फूल है नया खिला हुआ फूल एकदम जिसमें कहीं मुरझाहट है ही नहीं ऐसे डहडे फूल तो फूल का तात्पर्य नव यौवन तो बसंत यौवन इनका अर्थ होता है बसंत पुष्प इनका अर्थ होता है नव यौवन शिप्रियालाल दोनों हैं परम यौवन विराजमान इसलिए वे नव किशोर होकर के विराजमान और किशोर का अर्थ यह है इति किशोरा क्या वो कभी मुरझाता है इसीलिए जो मुरझाया हुआ न हो खिला हुआ हो उसका नाम ही है किशोर तो वे नव किशोर होकर के विराजमान है तो जिनमें नव नव उल्लसत तरुणिमा नई तरुणिमा सदा खिल्लई है वे नव खिले हुए किशोर हैं और किशोर होकर के एक दूसरे की सेवा करने का उत्साह उनमें विराजमान है इसलिए कहीं तालिका में सूची में यह दुरूपण किया गया कि बसंत का अर्थ पुष्प का अर्थ तरुण माही पुष्प बसंत का अर्थ है तो रसोलसुणमा जिनमें तरुणमा विराजमान है और आरम्भ उस तरुणमा में जो निरंतर निरंतर चेष्टाशील होकर के विराजमान है और गंभीर भंगी और जिनके भेद भंगी माने कटाक्ष के द्वारा ही अनेक अनेक भाव प्रकट होते हुए चले जा रहे हैं ये कटाक्ष संचारी भावों को कहीं प्रकट करने वाले हैं तो नयन के द्वारा कभी लज्जा कभी उत्सुकता कभी क्रोध जितने भी भाव हैं कभी हर्ष कभी उत्सुकता कभी अमर्ष, कभी संकोच जितने भी भाव हैं वो नयन के द्वारा ही जहां प्रकट होते हुए चले जा रहे हैं तो गंभीर भंगा दृग भेदा भंगी जिनके नयन अनेक अनेक संचारी भावों को प्रकट करने वाले हैं और मृद स्मृता मृत नव ज्योस्ना चिता श्रीमुखी जिनकी मुख्य जो शोभा है वो मुख्य शोभा मधुर मुस्कान के माध्यम से और मधुर मुस्कान में अमृत भी छिपा हुआ है अर्थात अधरामृत से युक्त मधुर मुस्कान जिनमें छिपी हुई है और नवज्योत्ना चिता जिनके श्रीअंग से अपूर्व ज्योत्ना चांदनी चारों ओर बिखर रही है प्रियालाल दोनों के श्रीअंग से अपूर्व चांदनी बिखर रही है विशेष रूप से कलानिधि निधि श्री राधिका उनके श्रीअंग से अपूर्व चांदनी चारों ओर बिखर रही है श्री राधा वे श्री राधिका संपूर्ण संपत्ति शोभा संपत्ति की निधि हैं वे साधन में सर्वश्रेष्ठ है और वे सिद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है ऐसी श्री राधा और उनका जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य उनका स्वरूप ही है उनका माधुर्य ऐश्वर्य वह उनका विशेषण नहीं है बल्कि उनका स्वरूप ही है इसलिए श्री शब्द विशेषण नहीं है श्री शब्द स्वरूप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो जो श्री राधिका है अर्थात ऐश्वर्य माधुर्य या उनका स्वरूप ही होकर के विराजमान है अर्थ श्री स्वरूपा जो राधिका है स्वरूपभूत संपत्ति स्वरूपभूत साधन और स्वरूपभूत सिद्धि इनसे युक्त होकर के जो विराजमान है वे सुख की धाम है और उस सुख की धाम में अपने सुख से दूसरी सखियों को भी विस्तार करने वाली है खमाने विस्तार खमाने आकाश सुख का तात्पर्य है कि सुख का एक स्वभाव है कि वह अपने आनंद में दूसरे लोगों को भी सम्मिलित करना चाहता है परंतु दुख का एक स्वरूप है कि वह कहीं एकांत में अपने आप में सीमित रह जाता है तो श्री प्रिया श्याम सुंदी जब मिलन प्राप्त करती हैं, तो अपने सुख का विस्तार अपने सुख का दान संपूर्ण वृंदावन के कण कण उनको करती हैं सखियों को करती हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है इससे सुख की धाम होकर के वे विराजमान और विस्तार करती हुई सदा विराजमान होंगी प्रमल तो सत वृंदात भी सीमनी वो वृंदावन की सीमा में श्री प्रिया का यह प्रेम निज धाम वृंदावन में निस्वरूप वृंदावन में वह प्रेम सबसे ज्यादा विकसित होता है प्रेम के वहां प्रिय के अंक में अर्थात मोहन महल के अंतर्गत श्री श्याम सुंदर और श्री प्रिया इनके अहल महल जिनके आदेश को कोई दूसरा एक दूसरे को टाल नहीं सकता है आदेश प्राप्त करने के लिए सना उत्सुक रहते हैं और आदेश मिले तो मानो कृपा मिल गई ये उल्टी बात है आदेश ही कृपा है तो यहां के श्री मोहन महल उनके भीतर प्रियालाल के श्रीअंगल कुछ कुंज और उन कुंज में भी कहीं लड़लरी कुंज में रूपी जो कुंज है उसमें श्री प्रियालाल दोनों रत कौतुकानी अपूर्व प्रेम के कौतुक करते हुए विराजमान हैं ऐसे कंदर लीला निधि श्री राधिका के प्रेम की तुलना और कौन कर सकता है कहीं दूसरा उसका समानांतर है ही नहीं अतः अन्य अलंकार की वे ही स्वरूप है नान्यादृशी ब्रिजे श्री राधिका के समान ब्रिज में कोई है ही नहीं सर्व भावोदमोल्लासी मादलोयम परस्पर है राजते लादि सार श्री राधायाम एव उनका प्रेम उनका सुख उनमें ही एकमात्र विराजमान है ऐसी कण कोई दूसरा उनके सामने दर्प कर नहीं सकता है ऐसी लीला निधि नित्य नवनव लीलाओं का आस्वादन करते हुए और प्रत्येक लीला में वही लीलाएं नित्य नित्य विराजमान हैं नित्य नूतनता विराजमान है ऐसी रमणीय लीलाओं को करते हुए वे श्री किशोरी जो विराजमान है हे किशोरी जो बताओ इससे बढ़कर के क्या और कोई फल हो सकता है अत मानव जीवन का सर्वोत्तम फल यदि कोई है तो वो है भक्ति भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कोई है तो वो है भावोल्लास श्रीमद महाप्रभु ने जिस प्रेम को प्रदान किया वो भावोल्लास और उस भावोल्लास के द्वारा प्रियालाल की सेवा करना यही जीवन का परम परम फल है ऐसी कला निधि श्री राधि का विराजमान उनसे मैं कृतकृत होना चाहती हूं हे श्री किशोर जी कब आप इस दासी को अपनी सेवा प्रदान करेंगे बोलो श्री लाली लाल की जय बिता गौर हरी बो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय बुलवंद हरी लाल की जय